को बृहदारण्यकोपनिषद भाष्यार्थ अध्याय दो ब्राह्मणचार प्रियतम आत्मा के लिए ही अन्न वस्तुए प्रिय होती है सहोवाच नवा अरे पत्यो कामाय पति प्रियो काियोति नवा अरे जाजा प्रिया भवत्यात्मनस्तु झ प्रियात्मस्त प्रिया भवति नवा अरे प्रिया भवत्यात्मनस्तु प्रियाव्यात्मन का प्रिया नवा अरे भवत्यात्मनस्तु विमाय प्रित्मनस्त का भवति नवा अरे ब्रह्मण का्रह्म प्रित्मन का्रह्म प्रिंवती नवा अरे छत्र काम छिव्यात्मनस्मायत्र प्रिवती नवा अरे लोकाना काम लोका प्रिया भवनस्त का लोका प्रिया नवा अरे दवा देवा, देवा प्रिया भ्या देवा प्रिया नवा अरे भूतायूता प्रियात्मस् काम भूता नवा अरे सर्वं प्रियं भवत्यात्मनस्तु प्रिवत्मस् सर्वं प्रियं भवति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 अपने ही प्रयोजन के लिए प्राणी प्रिय होते हैं तथा सबके प्रयोजन के लिए सब प्रिय नहीं होते अपने ही प्रयोजन के लिए सब प्रिय होते हैं अरे मैत्री यह आत्मा ही दर्शनीय श्रवणीय मननी और ध्यान किए जाने योग्य है हे मैत्री इस आत्मा के दर्शन श्रवण मनन एवं विज्ञान से इस सब का ज्ञान हो जाता है स होवाच अमृत सासाधन वैराग्य मुपदीक्षुर्जा पतिदिभ्यो विराग मुत्दयती तय न वै वै शस्मरनाथ प्रसिद्ध में वै तोक कामाय प्रयोजनाये जा पति प्रियो न तर्हात्मनस्तु कामाय प्रयोजनाय भारा पति प्रिवावा अरे झाजाजा इदी सामनम नवा अरे पुत्राण जा नवा अरे विवा अरे ब्रह्मण नवा अरे क्षत्र नवा अरे लोकाना नवा अरे दवा नवा, नवा अरे भूता पूर्वपूर्व यहास प्रीति साधने वचनम तत्र तत्रेष्ट तरवाद वैराग्यस्य सर्वग्रहण मुक्ता अमृतत्व के साधन वैराग्य का उपदेश करने की इच्छा से याज्ञवल्क जी स्त्री पति एवं पुत्रादि से उनका त्याग करने के लिए वैराग्य उत्पन्न कराते हैं उन्होंने कहा न वई यहाँ वई शब्द प्रसिद्ध वस्तु की याद दिलाने के लिए है अर्थात लोक में यह प्रसिद्ध ही है पति यानी भरता के प्रयोजन से स्त्री को पति प्रिय नहीं होता तो फिर क्या बात है अपने लिए अर्थात अपने ही प्रयोजन के लिए स्त्री को पति प्रिय होता है इसी प्रकार नवा अरे जा जा इत्यादि शेष वाक्य का अर्थ भी इसी के समान समझना चाहिए अर्थात हे मैत्री न पुत्रों के न धन के न ब्राह्मण के न क्षत्रिय के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 तदेतत तदैत प्रेयत्रत तस्तदस्थनीय प्रपंचात्मी साधनवादड़ी अीति आत्मनिवख्या आत्मा वै अरे दृष्टभ्यो दर्शनाह दर्शन विषय आपादीभ्य स्रोतभ्य पूर्व्यत आगमतस्य ततो भवती मनन आगमत पश्चातर्कता तथो निदिध्यासीभ्यो निश्चयध्यातभ्यव द्रवणमनिध्यासन साधन यदकता दर्शन ब्रह्मक प्रसिद्ध न्यवण अतः यह लोक में प्रसिद्ध है कि आत्मा ही प्रिय है अन्य कुछ नहीं इसका तदेत प्रिय पुत्राद इस वाक्य से उल्लेख किया है उसी वाक्य का यहाँ व्याख्या रूप वचन कहा है अतः आत्मा की प्रीति का साधन होने के कारण जो अन्यत्र प्रीति है यह गौड़ी है आत्मा में ही मुख्य प्रीति है अतः हे मैत्री आत्मा ही दृष्टव्य दर्शन करने योग्य अर्थात साक्षात्कार का विषय करने योग्य है तथा पहले आचार्य और शास्त्र द्वारा श्रवण करने योग्य एवं पीछे तर्क द्वारा मनन करने योग्य है इसके पश्चात वह निधिध्यासितव्य अर्थात निश्चय से ध्यान करने योग्य है क्योंकि इस प्रकार श्रवण मनन एवं निधिध्यासन रूप साधनों के सम्पन्न होने पर ही इसका साक्षात्कार होता है जिस समय इन सब साधनों की एकता होती है उसी समय ब्रह्म के ब्रह्मकत्व विषयक सम्यक दर्शन का प्रसाद होता है अन्यथा केवल स्वर्ण मात्र से उसकी स्फूर्ता नहीं होती यद ब्रह्म छत्रादि कर्मनिमित्त वर्णाश्रमादि लक्षण आत्मन्य विद्याध्या प्रत्यय विषय क्रियाकारक फलात्मक अविद्या प्रत्यय विषय रज्ज्वाव सर्प प्रत्यय तदुपदनाथम आह आत्मनि खलवरे मैत्री दृष्टे श्रुते मते विज्ञाते इदम सर्व विदिम विज्ञात आत्मा में अविद्या से आरोपित प्रतीति का विषयभूत जो ब्राह्मण और रूप कर्म का निमित्त है वह क्रियाकारक और फल रूप तथा रज्ज् में आरोपित सर्व प्रतीति के समान अविद्या जनित प्रतीति का विषय है उसकी निवृत्ति के लिए श्रुति कहती है हे मैत्रेय आत्मा का दर्शन श्रवण मनन और ज्ञान होने पर निश्चय ही यह सब विदित अर्थात ज्ञात हो जाता है आत्मा सबसे अभिन्न है इसका प्रतिपादन ननु कथम अन्यस्मिन विदिते न्य भवति शंका किंतु अन्य का ज्ञान होने पर उससे भिन्न वस्तु का ज्ञान कैसे हो जाता है नहीं नी सदोष नी आत्मतिरेके किंचिस्थस्त तद्विता सैन न तन्दस्ती आत्मव तो सर्व तस्मात्में विदि वि सैत् कथम पुनरात्म सर्वेत समाधान यह कोई दोष नहीं है क्योंकि आत्मा को छोड़कर और कोई भी वस्तु नहीं है यदि होती तो आत्म ज्ञान से ही उसका ज्ञान भी न होता किंतु तो अन्य वस्तु तो है ही नहीं आत्मा ही तो सब कुछ है अतः आत्मा का ज्ञान होने पर सभी का ज्ञान हो जाता है किंतु तो आत्मा ही सब कुछ किस प्रकार है श्रुति बतलाती है ब्रह्म तम परात्मनों ब्रह्म वेद छ्योनत्त्म छत्र वेद लोकास्त परा दुर्योत्रत्त्मनो लोकान् वेद देवास्त परा दुनत्म दैवान्ेदूतानी तम परात्मनो भूताेदात्रत्त्मन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 परादात, पराद अध्यात, पराद कम योन्यत्रात्मन परादा परा दध्यात्मन आत्मस्वरूप व्यति आत्म नवतीय ब्राह्मणाति यो वेद तं परध्या ब्राह्मणातिरन्नात्मस्वू मश्यती परमात्मा हीसा आत्मा ब्रह्म उस पुरुष को परादात पराहित पराकृत यानी परास्त कर देती है किसे जो आत्मा से भिन्न आत्मस्वरूप को छोड़कर अर्थात यह ब्राह्मण जाति आत्मा ही नहीं है इस प्रकार जो उसे जानता है उसे वह ब्राह्मण जाति यह सोचकर कि यह मुझे अनात्मा रूप से देखता है परास्त कर देती है क्योंकि परमात्मा ही सबका आत्मा है तथा छत्र छत्रीय जाति तथा लोका भूतानी सर्व ब्रमेति तानि सर्वाणी आत्म यदय आत्मा यदे यदयत्मा योय आत्मा द्रष्ट्य श्रोतव्य प्रकृत यस्मादत्म जायत आत्ममयम् च। स्थित काले आत्मातिग्रहणा सर्व इसी प्रकार छत्र छत्रीय जाति तथा लोक देव भूत एवं सर्व जिनका इदम ब्रह्म इत्यादि रूप से अनुक्रम है वे सब आत्मा में ही है जो यह आत्मा की द्रष्ट्य स्रोतव्य इत्यादि रूप से प्रकरण प्राप्त है क्योंकि सब कुछ आत्मा से ही उत्पन्न होता है आत्मा में ही लीन होता है तथा स्थिति काल में भी आत्म स्वरूप ही है आत्मा को छोड़कर उपलब्ध न होने के कारण सब कुछ आत्मा ही है सबकी आत्म स्वरूपता के ग्रहण में द्वंद शंख और वीणा का दृष्टान्त कथम पुनर्दानी इदम सर्वं आत्मै वेति ग्रहीतुम शक्यते प्रश्न किंतु इस समय स्थिति काल में यह सब आत्मा ही है ऐसा किस प्रकार ग्रहण किया जा सकता है चिन सर्वत्र चिन्मागर चित्स्वूपति गम्य दृष्ट उच्यते यस्व्यतिकेग्रहण ये तदा लोके दृष्ट उतर सर्व चिन्मा के अनुवृत्ति होने के कारण सबके चित्त स्वरूपता ही है ऐसा जाना जाता है इस विषय में दृष्टांत बताया जाता है जिसका जिसके स्वरूप से अलग ग्रहण नहीं किया जा सकता वह तद्रूप ही होता है ऐसा लोक में देखा गया है स यथा दुंदुभेर हन्यमान बाह्य शब्दांत शक्नु या ग्रहणा द्वंदुभेस्तु ग्रहण न दुन्दुभ्याघात से शब्दों गृह वह दृष्टान्त ऐसा है कि जिस प्रकार तालन किए जाते हुए द्वंदु भी न के बाह्य शब्दों को कोई ग्रहण नहीं कर सकता किंतु द्वंदुभि या द्वंदुभि के आघात को ग्रहण करने से उसका शब्द भी ग्रहण कर लिया जाता है स यथा स इति दृष्टांतः लोके भेर भेर गानश्य, गानश्य, न से शब्दान बाह्याशबूता शब्द विशेषान दुंदुभे शब्द शब्द विशेषान न साम्टा दुंदुभे शांक्याद ग्रहणा ग्रहीतुेस्त शब्द सामान्य साशेष शब्दा भी इति शब्द विशेषा गृहता बनती द्वंद व्यति व्यतिरेके भावात्षा स यथा अर्थात वह दृष्टांत ऐसा है लोक में जिस प्रकार दंडादि से हनन ताड़न किए जाते हुए द्वंदु भी भेरी आदि के बाह्य शब्दों को अर्थात बाहर फैले हुए शब्द विषयों विशेषों को दुंधुभि के सामान्य शब्द में से निकाले हुए दुंधुभि के विशेष शब्दों को कोई ग्रहण नहीं कर सकता का ग्रहण होने से अर्थात दुंधुभ के सामान्य शब्द के विशेष रूप से ये दुंधुभि के शब्द हैं इस प्रकार वे विशेष शब्द भी गृहित हो जाते हैं क्योंकि धुंधु के सामान्य शब्द को छोड़कर तो उनकी सत्ता ही नहीं है दुन्दुभ्याघात्य वेरा हननम आघाता नंदुभ्य भ्यात विशिष्ट ग्रहणेन तद्गता विशेषा ग्रहणेन भवन्ति गृहीता नए निर्भी ग्रहीतं शक्य विशेषपेण अभात्षा तथा प्रजान व्यतिरेक स्वप्न जागृत कस्चि वस्तु विशेषो गृहते तस्मा प्रजान व्यतिरेकेण अभाो युक्तस्ट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 अतः प्रज्ञान से भिन्न उनका अभाव उचित ही है सब शब्दी वह दूसरा दृष्टांत ऐसा है जैसे कोई बजाए जाते हुए शंख के बाह्य शब्द को ग्रहण करने में समर्थ नहीं होता किंतु शंख के अथवा शंख के बजाने को ग्रहण करने से उस शब्द भी ग्रहण हो जाता है तथा स यथा शंख से मन से शब्देन संयोज्यन से आयम से न आदि आदिपूर्वत तथा वह दूसरा दृष्टान्त ऐसा है जिस प्रकार बजाए जाते हुए शब्द से संयुक्त किए जाते हुए अर्थात फूके जाते हुए संघ के बाह्य शब्दों को कोई ग्रहण नहीं कर सकता इत्यादि पूर्वत ऐसा ही अर्थ है स यथा भीणा यद्य महाय न बाह्या शब्दात अनुजात ग्रहणा भीणा तो ग्रहण नीणा वाद से वहा शब्दों वह तीसरा दृष्टान्त ऐसा है जैसे कोई बजाई जाती ही वीणा के बाह्य शब्दों को ग्रहण करने में समर्थ नहीं होता किंतु वीणा या वीणा के स्वर का ग्रहण होने पर उस शब्द का भी ग्रहण हो जाता है तथा वीणा ये वाद्यमाना ये वीणा या वाद्यमानाया अनेक दृष्टानतोपाधान यह सामान्य बहुत्वख्यापनार्थम अनेके विलक्षणस्केतना केतन रूप सामा पारंपर्यगत यथकस्म महासा प्रज्ञान कथम नामा नाम प्रदर्शित दुंदुभिशंखवीना शब्द साम विशेषा यहाँ शब्देन्तर्भाव एवं स्थिति काले तब सामान्य विशेषा व्यतिकाद ब्रह्मक शवगंत इसी प्रकार वीणा ये वाद्यमा यर्थात बजाई जाती ही वीणा का इत्यादि समझना चाहिए यहाँ अनेक दृष्टांतों का ग्रहण सामान्यों की बहुलता प्रकट करने के लिए है चेतन और अचेतन सामान्य एवं विशेष अनेक और विलक्षण हैं उनका जिस प्रकार परंपरा गति से एक प्रज्ञान महासामान्य में अंतर भाव है, यही किसी न किसी तरह दिखलाना है जिस प्रकार द्वी शंख और वीणा के सामान्य एवं विशेष शब्दों का शब्दत्व में अंतर्भाव हो जाता है उसी प्रकार स्थिति काल में सामान्य और विशेष अभिन्न होने के कारण ब्रह्म की एकता का ज्ञान भी हो सकता है